पातंजल योग सूत्र समाधिपाद ये सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता छवालिस पूर्वोक्त दो सूत्रों में सवितर्क और निर्वितर्क जिन दो समाधियों की बात कही गई है उन्हीं के द्वारा सूक्ष्मतर विषय वाली सविचार और निर्विचार समाधियों की भी व्याख्या कर दी गई है यह पहले के ही समान समझना चाहिए भेद केवल इतना है कि पूर्वोक्त दोनों समाधियों के विषय स्थूल हैं और यहाँ के वे विषय सूक्ष्म हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम पैंतालीस सूक्ष्म विषयों की अवधि प्रधान पर्यंत है पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न समस्त वस्तुओं को स्थूल कहते हैं सूक्ष्म वस्तु तन्मात्रा से शुरू होती है इंद्रिय मन अहंकार महतत्व जो समस्त अभिव्यक्तियाँ का कारण है सत्व रज और तम की सामनावस्था रूप प्रधान प्रकृति या अव्यक्त, ये सभी सूक्ष्म वस्तु के अंतर्गत हैं केवल पुरुष अर्थात आत्मा को छोड़कर ताव सबीजह समाधि ही छियालीस ये सभी सभी समाधि हैं इन सब समाधियों में पूर्व कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता अतः उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो फिर उनसे होता क्या है यह आगे के सूत्र में बतलाया गया है निर्विचार ध्यात्म प्रसाद सैतालीस निर्विचार समाधि निर्मल होने पर चित्त की स्थिति दृढ़ हो जाती है ऋतंभरा तथ्य प्रज्ञा अड़तालीस उसमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे रितंभर यानी सत्यपूर्ण ज्ञान कहते हैं अगले सूत्र में इसकी व्याख्या होगी श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्चास जो ज्ञान विश्वस्त मनुष्यों के वाक्य और अनुमान से प्राप्त होता है वह सामान्य वस्तु विषयक होता है जो विषय आगम और अनुमान से उत्पन्न हो ज्ञान के गोचर नहीं है वे पूर्वोक्त समाधि द्वारा प्रकाशित होते हैं तात्पर्य यह है कि हमें सामान्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव उस पर आधारित अनुमान और विश्वस्त मनुष्यों के वाक्यों से होता है विश्वस्त मनुष्यों से योगियों का तात्पर्य है ऋषि और ऋषि का अर्थ है वेद में लिपिबद्ध मंत्रों के दृष्टा उनके मतानुसार शास्त्रों का प्रामाण्य केवल यह है कि वे विश्वस्त मनुष्यों के वचन हैं शास्त्र विश्वस्त मनुष्य के वचन होने पर भी वे कहते हैं कि केवल शास्त्र हमें आत्मानुभूति कराने में कभी समर्थ नहीं है हम भले ही सारे वेदों को पढ़ डालें पर तो भी हो सकता है कि हमें किसी तत्व की अनुभूति न हो पर जब हम उनमें वर्णित उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं तब हम ऐसी एक अवस्था में पहुँच जाते हैं जिसमें शास्त्रोक्त बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है और जहां तर्क प्रत्यक्ष या अनुमान किसी का की भी पहुंच नहीं है वहां वहाँ वाक्य की भी कोई उपयोगिता नहीं है यह इस सूत्र का तात्पर्य है